जोहानस गुटेनबर्ग 1400 से चौदह सौ पहला छापा खाना मुझे नोवा की नाव वाली कहानी दोबारा सुनाइए वह मुझे याद नहीं कहानी के बिना मुझे नींद नहीं आएगी आपको कहानी लिखनी चाहिए थी कहानी लिखने में बहुत समय लगता है जब जोहानस माइंस जर्मनी में बड़ा हो रहा था उस समय कोई भी उसे कहानी पढ़कर नहीं सुना सकता था क्योंकि उस समय पढ़ने के लिए किताबें थी ही नहीं सिर्फ मठों में भिक्षुओं के पास ही कहानी का कहानी लिखने का समय होता था बांझ के पेड़ पर उगे गोल नट से बनती थी क्या आप मेरे लिए कहानी लिख सकते हैं भिक्षु जिसके पास ढेर समय और अच्छी तुम्हें सिर्फ 20 साल इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं बाइबल की नकल बना रहा हूँ जोहान ने सिर्फ एक ही किताब देखी थी बाइबल वो स्थानीय मठ में भिक्षुओं को बाइबल के हाथ से नकल उतारते हुए देखता था उस समय छपाई लकड़ी के बॉक्स से होती थी जो बहुत धीमी गति से धीमी गति की थी कहानियों के सपने छोड़ो मेरे जैसे सुनार बनो फिर बाइबल तो कहानियों से भरी है बड़े होने पर जोहानस ने सो सोनार की ट्रेनिंग दी वो एक टकसाल में काम करता और सोने के सिक्के ढालता था मैं सिक्के ढालने में कुशल हूँ फिर भी मैं अक्षर क्यों नहीं ढाल सकता फिर मैं अक्षर क्यों नहीं ढाल सकता उसमें मैं बाइबल को जल्दी छाप पाऊंगा जब वो सिक्के ढाल रहा था तो उसके दिमाग में अलग अलग अक्षरों का अक्षरों को ढालने का विचार आया मेरा बटुआ हमेशा खाली क्यों रहता है परंतु तो छपाई के औजार धातु और स्याही बहुत महंगी थी बहुत शुक्रिया धनी बनने धनी बनने के बाद तुम हमें पैसे वापस कर देना तीन रईसों ने जोहानस को पैसे उधार दिए रुको यह मेरा आविष्कार है देखो अब हम भी पैसे कमाना चाहते हैं फिर उनमें से एक मर गया बाकी ने जोहानस के काम को चोरी करने की कोशिश की मेरा सपना चूर चूर हो गया है जोहनस को अपना प्रयोग त्यागना पड़ा जितना चाहो उतना पैसा लो कमाई और शहरत मिलने के बाद मुझे वापिस कर देना सच में फिर वकील जोहान फर्स्ट ने जोहनस को दोबारा काम करने के लिए कर्ज दिया मैं तैयार हूँ अब पहली घुटन बाइबल छापने का समय आ गया है 1450 तक जोहानस ने सारे अक्षर ढाल लिए थे और एक प्रिंटिंग और एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया था शुरू करने से पहले मेरा कर्ज वापस करो और सूद के साथ अभी पर तभी फर्स्ट ने सूद के साथ अपना कर्ज वापस मांगा क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरा बटुआ खाली है पर तुम्हारे पास कुछ और मूल्यवान होगा गरीब जोहानस ने सब पूंजी प्रेस बनाने में लगा दी थी अच्छा मुझे अपना प्रिंटिंग प्रेस ही दे दो नहीं जोहानस जैतून का तेल निकालने वाला प्रेस पर अब कहानियां हरेक के पास होंगी खिंचा हुआ चर्म पत्र क्या आप मुझे कहानी पढ़ेंगे अंत में जोहानस अपने बचपन के सपने को साकार कर पाया उसने चौदह सो छप्पन में फर्स्ट के यहाँ नौकरी की और अपनी पहली बाइबल छापी जबकि मठ में एक भिक्षु को बाइबल की नकल बनाने में तीस साल लगते वहां एक साल में जोहान्स ने बाइबल की तीन सौ प्रतियां छापी पंद्रह सौ तक यूरोप में सभी प्रिंटर्स जगह पूरे यूरोप में सभी जगह प्रिंटर्स फैल गए और उन्होंने तीस हजार पुस्तकें छापी उसके कारण ही ज्ञान की रोशनी बहुत तेजी से फैली